नमस्कार आप सभी सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सरगम मिस कार्यक्रम को और हमारे साथ है प्रमोद रानावत प्रमोद जी जो नीमच से पधारे हैं और आपने उनको बहुत ही अच्छी तरह से सुना भी है उनके बहुत सारे ख्याल गजल और कुछ मुख्तक आपने सुने हैं आइए उनके साथ बात करते हैं आज के शो में उनका ताहे दिल से स्वागत आप सभी की तरफ से सरगम इस कार्यक्रम में ओम शांति रेडियो मधुबन के लिए मैं नीमच से उपस्थित हुआ प्रमोद रामावत प्रमोद प्रमोद जी हम सुनना चाहेंगे सुंदर रचना वो हमारे सामने शेयर करें एक गजल या गीत के जरिए गजल के शेर देखें तीरगी गहरी हुई है क्या करें तीरगी गहरी हुई है क्या करें सल्तनत बहरी हुई है क्या करें और जो नमी होठों से गुम थी इन दिनों आंख में ठहरी हुई है क्या करें जो नमी होठों से गुम थी इन दिनों आंख में ठहरी हुई है क्या करें और पेट तो भरता नहीं इफ्तार में पेट तो भरता नहीं इफ्तार में बोझ अब सहरी हुई है क्या करें और शेर देखिए कि आज आंगन में उगी हैं नफ़रतें आज आंगन में उगी हैं नफ़रतें दुश्मनी देहरी हुई है क्या करें और शेर है कि क्या बचेगा अब मोहब्बत का गुलाब क्या बचेगा अब मोहब्बत का गुलाब अब हवा जहरी हुई है क्या करें तीरगी गहरी हुई है क्या करें सल्तनत बहरी हुई है क्या करें क्या बात है गज़ल देखें मतलब पेश करता हूं जी रहे हैं ज़िंदगी जैसा नहीं लगता जी रहे हैं जिंदगी जैसा नहीं लगता आदमी अब आदमी जैसा नहीं लगता और शेर है कि लोग जाने क्यों समंदर हो गए हैं सब लोग जाने क्यों समंदर हो गए हैं सब शख्स कोई भी नदी जैसा नहीं लगता शख्स कोई भी नदी जैसा नहीं लगता और शेरज है कि फूलने फलने लगी कालीन की नस्लें फूलने फलने लगी कालीन की नस्लें एक भी कुनबा दरी जैसा नहीं लगता एक भी कुनबा दरी जैसा नहीं लगता और लोग सबके सब घिरे हैं भीड़ में लेकिन लोग सबके सब घिरे हैं भीड़ में लेकिन क्या हुआ क्यों दोस्ती जैसा नहीं लगता और ये शेर देखिए कि यूं दिखाने को इबादत कर रहे हैं सब यूं दिखाने को इबादत कर रहे हैं सब पर कहीं भी बंदगी जैसा नहीं लगता यूं दिखाने को इबादत कर रहे हैं सब पर कहीं भी बंदगी जैसा नहीं लगता और शेर देखिए कि उम्र भर आंसू पिए शायद इसी से अब उम्र भर आंसू पिए शायद इसी से अब प्यास में भी तश्नगी जैसा नहीं लगता और आखिरी शेर है कि इस मशीनी दौर का हम पे असर यह है इस मशीनी दौर का हम पे असर यह है लोग हंसते हैं हंसी जैसा नहीं लगता जी रहे हैं जिंदगी जैसा नहीं लगता आदमी अब आदमी जैसा नहीं लगता आदमी अब आदमी जैसा नहीं लगता क्या बात है मतलब देखिए इरशाद स्वागत है शहर और गांव के बीच जो अंतरद्वंद आज़ादी के बाद से शुरू हुआ है उस पर एक गज़ल के कुछ शिर देखें आप आँखों में शहरी तस्वीरें होती हैं आँखों में शहरी तस्वीरें होती हैं गाँव की भी क्या तकदीरें होती हैं गांव शहर के सपने देखता है कि आंखों में शहरी तस्वीरें होती हैं गांवों की भी क्या तकदीरें होती हैं और इन हाथों में रिश्ते रहते हैं छाले उन हाथों में सुरख लकीरें होती हैं इन हाथों में रिश्ते रहते हैं छाले उन हाथों में सुरख लकीरें होती हैं और वो अपने हाथों में रखते हैं चाबी वो अपने हाथों में रखते हैं चाबी इनके पैरों में जंजीरें होती हैं इनके पैरों में जंजीरें बात होती हैं मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन हाथों में हरदम शमशीरें होती हैं मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन हाथों में हरदम शमशीरें होती हैं और शहर गांव का जब भी जिक्र उठाता है केवल जहर बुझी तहरीरें होती हैं शहर गाँव का जब भी जिक्र उठाता है केवल जहर बुझी तहरीरें होती हैं गांवों से क्या छीने झपटे खा जाएं गांवों से क्या छीने झपटे खा जाएं शहरों की ऐसी तदबीरें होती हैं और आखिरी शेर देखें कि शहर भला क्या जाने गाँवों के जलवे शहर भला क्या जाने गाँवों के जलवे गांवों में अब भी जागीरें होती हैं तो शहर भला क्या जाने गांवों के जलवे गांवों में अब भी जागीरें होती हैं आँखों में शहरी तस्वीरें होती हैं, गांवों की भी क्या तकदीरें होती है? क्या बात प्रमोद जी से सुना कि वर्तमान समय के जो हालात है उसके पर उनकी बहुत ही सुंदर रचना हमने सुनी बहुत ही अच्छे इनके रचनाएं होती है, हैं, जिनको हम सुनकर कर लाभान्वित हो सकते हैं हमारे जीवन में नई प्रेरणा मिल सकती है हम आगे बढ़ सकते हैं हम कुछ नए ऊँचाइयों को भी चू सकते हैं इनकी हौसला बुलंदी वाली जो रचना है वो हम अभी सुनना चाहेंगे चार पंक्तियाँ देखें मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है पंख होने से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है और जो यकीन दूसरों पे करते हैं उनको केवल शिकस्त मिलती है जो यकीन दूसरों पे करते हैं उनको केवल शिकस्त मिलती है और तीर उनकी जुबा समझते हैं हाथ जिनके कमान होती है मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख होने से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है क्या बात है तो चलिए इसी के साथ आगे जोड़ते हुए मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अब भी एक और सुंदर रचना वो हमारे सामने शेयर करे मतलब देखिए इर्शाद ख्वाब कागज के हैं पानी से बचा रखना ख्वाब कागज के हैं पानी से बचा कर रखना और मन के आईने को मिट्टी से बचा कर रखना शेर देखिए कि प्यार एहसास है खुलकर के बिखर जाने का प्यार एहसास है खुलकर के बिखर जाने का इसको खुदगर्जी की रस्सी से बचा कर रखना और बहन का प्यार दिखावा न बन के रह जाए बहन का प्यार दिखावा न बन के रह जाए अपने जज्बात को राखी से बचा कर रखना बहन का प्यार दिखावा ना बन के रह जाए अपने जज्बात को राखी से बचा कर रखना और तेरा जुनून है सेवा का इश्क मिट्टी से तेरा जुनून है सेवा का इश्क मिट्टी से तू अपने आप को खादी से बचा कर रखना तू अपने आप को खादी से बचा कर रखना और आखिरी शेर देखें कि खुदा की राह पे चलने की तेरी जिद है तो खुदा की राह पर चलने की तेरी जिद है तो अपने ईमान को काजी से बचा कर रखना ख्वाब कागज के हैं पानी से बचा कर रखना और मन के आईने को मिट्टी से बचा कर रखना क्या बात है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर रचना हमने सुनी तो चलिए इसी के साथ आगे जोड़ते हुए मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अब भी एक और सुंदर रचना वो हमारे सामने शेयर करे अगली गजल का मतलब पलक पर आंसुओं को भी करीने से सजाता है पलक पर आंसुओं को भी करीने से सजाता है वो शायर है सभी से एक जैसा ही निभाता है वो शायर है सभी से एक जैसा ही निभाता है और किसी की दाद की खातिर ही नक्काशी नहीं करता किसी की दाद की खातिर ही नक्काशी नहीं करता वो अपने शेर में मजलूम की आहें उठाता है किसी की दात की खातिर ही नक्काशी नहीं करता वो अपने शेर में मजलूम की आहें उठाता है और ये शेर देखें आप कि वो सूरज है निकलता है किसी गम की पहाड़ी से वो सूरज है निकलता है किसी गम की पहाड़ी से हमेशा दर्द के दरिया में आकर डूब जाता है वो सूरज है निकलता है किसी गम की पहाड़ी से हमेशा दर्द के दरिया में आकर डूब जाता है और इस शेर को खास तौर से मैं सुनाता हूं आपको किसी को हाले दिल अपना कभी पढ़ने नहीं देता किसी को हाले दिल अपना कभी पढ़ने नहीं देता बहुत गमगीन होता है तभी वो मुस्कुराता है किसी को हाल दिल अपना कभी पढ़ने नहीं देता और बहुत गमगीन होता है तभी वो मुस्कुराता है शिर देखिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी फैली रहे हरदम तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी फैली रहे हरदम फकत इस वास्ते वो शख्स अपना दिल जलाता है तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी फैली रहे हरदम फकत इस वास्ते वो शख्स अपना दिल जलाता है और बहुत कमजोर है बर्दाश्त उसकी आजमाना मत बहुत कमजोर है बर्दाश्त उसकी आजमाना मत वो मिट्टी का घरौंदा है धमक से टूट जाता है वो मिट्टी का घरौंदा है धमक से टूट जाता है और पलक पर आंसुओं को भी करीने से सजाता है वो शायर है सभी से एक जैसा ही निभाता है वाह बहुत खूब अगली गजल देखें आप तुम संभालोगे इसी आधार पर बैठा रहा तुम संभालोगे इसी आधार पर बैठा रहा सब लुटाकर वो तुम्हारे द्वार पर बैठा रहा सब लुटाकर वो तुम्हारे द्वार पर बैठा रहा और आज उसका जन्मदिन था एक दरी की आस में आज उसका जन्मदिन था एक दरी की आस में वो सुबह से शाम तक अखबार पर बैठा रहा आज उसका जन्मदिन था एक दरी की आस में वो सुबह से शाम तक अखबार पर बैठा रहा और फिर देखें कि एक पल के जलजले में घर बचाना दर बचा भूकंप एक पल के जलजले में घर बचाना दर बचा वो, वो मगर टूटी हुई दीवार पर बैठा रहा एक पल के जलजले में घर बचाना दर बचा वो मगर टूटी हुई दीवार पर बैठा रहा और वक्त ने कुछ इस कदर लाचार करके रख दिया वक्त ने कुछ इस कदर लाचार करके रख दिया ज़िंदगी की आस में तलवार पर बैठा रहा वक्त ने कुछ इस कदर लाचार करके रख दिया कि ज़िंदगी की आस में तलवार पर बैठा रहा और वो मोहब्बत की जगह हमसे सियासत कर गए वो मोहब्बत की जगह हमसे सियासत कर गए मैं बहुत नादान था बस प्यार पर बैठा रहा मैं बहुत नादान था बस प्यार पर बैठा रहा और जीतना था वो बने कछुआ सतत चलते रहे जीतना था वो बने कछुआ सतत चलते रहे और मैं खरगोश था रफ्तार पर बैठा रहा और मैं खरगोश था रफ्तार पर बैठा रहा तुम संभालोगे इसी आधार पर बैठा रहा और सब लुटाकर वो तुम्हारे द्वार पर बैठा रहा गजल का मतलब देखें स्वागत है जरा से शौक की खातिर हमें बेघर बनाते हैं जरा से शौक की खातिर हमें बेघर बनाते हैं हमारे घोंसलों से लोग अपने घर सजाते हैं जरा से शौक की खातिर हमें बेघर बनाते हैं और हमारे घोंसलों से लोग अपने घर सजाते हैं फिर देखें कि हवेली हाथ लगती है विरासत में वो क्या जाने हवेली हाथ लगती, लगती है विरासत में वो क्या जाने कि उनकी बस्तियों से किस तरह तिनके उठाते हैं हवेली हाथ लगती है विरासत में वो क्या जाने कि उनकी बस्तियों से किस तरह तिनके उठाते हैं परों को काट कर हमसे सभी को छीन लेते हैं परों को काट कर हमसे सभी को छीन लेते हैं ये कैसे लोग हैं जो बेवजह पिंजरे जुटाते हैं और शेरस करता हूँ परिंदों ने किसी भी आदमी से भीख कब मांगी परिंदों ने किसी भी आदमी से भीख कब मांगी ये क्यों फंदे बिछाकर कर उन पर दाने डाल जाते हैं परिंदों ने किसी भी आदमी से भीख कब मांगी ये क्यों फंदे बिछाकर उस पे दाने डाल जाते हैं और शेर देखिए कि ये जंगल हैं हमारे घर इन्हें बर्बाद करके ये ये जंगल हैं हमारे घर इन्हें बर्बाद करके ये हमारी और खुद की राह में कांटे बिछाते हैं शेर देखिए निहत्थों के लिए हथियार लेकर छुप के आते हैं निहत्थों के लिए हथियार लेकर छुप के आते हैं फिर अपनी वीरता की लौट कर किससे सुनाते हैं निहत्थों के लिए हथियार लेकर छुप के आते हैं फिर अपनी वीरता के लौट कर किससे सुनाते हैं और आखिरी शेर देखें गजल का कि सभी की जिंदगी उस वक्त सचमुच नाच उठती है सभी की जिंदगी उस वक्त सचमुच नाच उठती है परिंदे अल सुबह जब टहनियों पर चह चाहते हैं परिंदे टहनीयों पर अल सुबह जब चह चाहते हैं जरा से शौक की खातिर हमें बेघर बनाते हैं हमारे घोंसलों से लोग अपने घर सजाते हैं मतलब देखिए सच का इतना सा मान रहने दे सच का इतना सा मान रहने दे अपना फर्जी बयान रहने दे सच का इतना सा मान रहने दे अपना फर्जी बयान रहने दे और ज़िंदगी हो गई बहुत कड़वी सिर्फ़ मीठी जुबान रहने दे जिंदगी हो गई बहुत कड़वी सिर्फ मीठी जुबान रहने दे पर तो थक कर के चूर हैं लेकिन पर तो थक करके चूर हैं लेकिन हौसलों में उड़ान रहने दे वक्त बाकी तो सब मिटा देगा वक्त बाकी तो सब मिटा देगा इल के कुछ निशान रहने दे वक्त बाकी तो सब मिटा देगा इल्म के कुछ निशान रहने दे और एक बहुत नाजुक शेर कहता हूँ कि देख ले आँख में हया उसकी देख ले आँख में हया उसकी बहू का ख़ानदान रहने दे। देख ले आँख में हया उसकी बहू का खानदान रहने दे और उम्र ढल जाए तो गिला कैसा सिर्फ़ तेवर जवान रहने दे उम्र ढल जाए तो गिला कैसा सिर्फ़ तेवर जवान रहने दे और तन सब घरों में दीवारें तन सब घरों में दीवारें भाई अपना मकान रहने दे तन सब घरों में दीवारें भाई अपना मकान रहने दे या तो नेता हैं सब या व्यापारी या तो नेता हैं सब या व्यापारी गांव में दो किसान रहने दे या तो नेता हैं सब या व्यापारी गांव में दो किसान रहने दे और झुक के रहने का अर्थ समझेगा झुक के रहने का अर्थ समझेगा छत में थोड़ा ढलान रहने दे झुक के रहने का अर्थ समझेगा छत में थोड़ा ढलान रहने दे खेत पर मर गया वो भूखा ही खेत पर मर गया वो भूखा ही इस बरस का लगान रहने दे खेत पर मर गया वो भूखा ही इस बरस का लगान रहने दे और उसने देखे हैं भूख के तेवर उसने देखे हैं भूख के तेवर अब सभी इम्तहान रहने दे सच का इतना सा मान रहने दे अपना फर्जी बयान रहने दे अपना फर्जी बयान रहने दे वाह बहुत खूब एक सबसे अलग हटकर गजल देखें यू अलाव पैताने पर पत्थर सिरहाने रखता हूं यूं अलाव पैताने पर पत्थर सिरहाने रखता हूं मैं अपने ख्वाबों में फिर भी नए जमाने रखता हूँ यूं अलाव पैताने पर पत्थर सिरहाने रखता हूँ मैं अपने ख्वाबों में फिर भी नए ज़माने रखता हूँ वो शेर दिखें कि सपने परियां बादल जुगनू आंसू हैं मुस्काने हैं सपने परियां बादल जुगनू आंसू हैं मुस्काने हैं अपनी झोली के अंदर कितने अफसाने रखता सपने परियां बादल जुगनू आंसू हैं मुस्काने हैं अपनी झोली के अंदर कितने अफसाने रखता हूं वो शिर दिखें कि कृष्ण हमेशा जिने सुनाकर बचे यशोदा मैया से कृष्ण हमेशा जिने सुनाकर बचे यशोदा मैया से मैं जब भी पकड़ा जाता हूं वही बहाने रखता हूं कृष्ण हमेशा जिने सुनाकर बचे यशोदा मैया से मैं जब भी पकड़ा जाता हूँ वही बहाने रखता हूँ और शेर देखिए आप खास तौर से ये शेर देखें दुश्मन नए बनाने का भी शौक रहा है बरसों से दुश्मन नए बनाने का भी शौक रहा है बरसों से लेकिन उन्हें निपटने वाले दोस्त पुराने रखता हूँ दुश्मन नए बनाने का भी शौक रहा है बरसों से लेकिन उन्हें निपटने वाले दोस्त पुराने रखता हूँ और शेर देखिए शंख सीपियां इंद्रधनुष तितली के पर नदियों के तट शंख सीपियां इंद्रधनुष तितली के पर नदियों के तट अपने भीतर इसी तरह के कई खजाने रखता हूं शंख सीपियां इंद्रधनुष तितली के पर नदियों के तट अपने भीतर इसी तरह के कई खजाने रखता हूं और शेर देखिए कि यूं तो सारी उम्र गुजारी है पतझड़ के बीच मगर यूं तो सारी उम्र गुजारी है पतझड़ के बीच मगर अपने लब पर हर मौसम के लिए तराने रखता हूँ और फिर देखिए मुझे पता है मेरा साकी छलकाने का आदि है मुझे पता है मेरा साकी छलकाने का आदि है मैं तो अपने हाथों में खाली पैमाने रखता हूँ मुझे पता है मेरा साकी छलकाने का आदि है मैं तो अपने हाथों में खाली पैमाने रखता हूं और आखिरी शेर देखें गज़ल का दानिश मंदों की महफ़िल में था मनहूस मुखोटों में बुद्धिमानों की महफ़िल में दानिश मंदों की महफिल में था मनहूस मुखोटों, मुखोटों में बच्चों में होता हूं तब चेहरे बचकाने रखता हूं और यूँ अलाव पैताने पर पत्थर सरहाने रखता हूँ मैं अपने ख्वाबों में फिर भी नए जमाने रखता हूं मैं अपने ख्वाबों में फिर भी नए जमाने रखता हूं बहुत खूब बहुत खूब गजल देखें मतलब देखिए अर्ज करता हूं स्वागत है मैं आसमान हूं पंछी के पर में रहता हूं मैं आसमान हूं पंछी के पर में रहता हूं मैं हूं नदी की तरह बस सफर में रहता हूँ मैं आसमान हूँ पंछी के पर में रहता हूं और मैं हूं नदी की तरह बस सफ़र में रहता हूं और शेर देखें कि पहन के रहता हूं मैं पत्थरों के पैराहन पहन के रहता हूं मैं पत्थरों के पैराहन बदन के नाम पे मिट्टी के घर में रहता हूं पहन के रहता हूं मैं पत्थरों के पैराहन बदन के नाम पे मिट्टी के घर में रहता हूं और मुझे संभाल के रखते हैं गमजदा अक्सर मुझे संभाल के रखते हैं गमजदा अक्सर मैं वो सुकून हूं जो चश्मे तर में रहता हूं मैं वो सुकून हूं जो चश्मे तर में रहता हूं और मुझे जो जिस्म में ढूंढेंगे खाक पाएंगे मुझे जो जिस्म में ढूंढेंगे खाक पाएंगे मैं तो फ़नकार हूं अपने हुनर में रहता हूँ मुझे जो जिसम में ढूँढेंगे खाक पाएंगे मैं तो फनकार हूं अपने हुनर में रहता हूं मुझे जो काटते रहते हैं बस उन्हीं के लिए मुझे जो काटते रहते हैं बस उन्हीं के लिए एक साया हूं मैं हरदम शजर में रहता हूं एक साया हूं मैं हरदम शजर में रहता हूं और है जैसे मौत छुपी जिंदगी के पर्दे में है जैसे मौत छुपी ज़िंदगी के पर्दे में मैं भी तूफ़ान हूँ छुपकर लहर में रहता हूँ है जैसे मौत छुपी ज़िंदगी के पर्दे में मैं भी तूफ़ान हूँ छुपकर लहर में रहता हूँ आखिरी शेर देखें इसका कि बसी हुई है पसीने में जैसे खुशहाली बसी हुई है पसीने में जैसे खुशहाली मैं हूँ किसान का सपना नहर में रहता हूँ बसी हुई है पसीने में जैसे खुशहाली मैं हूं किसान का सपना नहर में रहता हूं मैं आसमान हूं पंछी के पर में रहता हूं और मैं हूं नदी की तरह बस सफर में रहता हूं मैं हूं नदी की तरह बस सफर में रहता हूं वाह क्या बात कही है आपने प्रमोद जी बहुत अच्छी बात आपने कही मुझे लगता है कि ये शब्द ये रचना सुनने के बाद हमारी हौसला अफजाई आपने की है बहुत ही अच्छी रचना आपने सुनाया जिसको सुनने के बाद हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा एक नया जोश आ जाता है और हमें सुखद अनुभूति होगी अगर हम इन रचनाओं को अपने साथ रख के अपने जीवन को चलाएं तब बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी बहुत बहुत अच्छा इन तमाम गजलों से हट करके थोड़ा अलग डिफरेंट कलर स्वागत है थोड़ी थोड़ी धूप खिली है थोड़े थोड़े साए हैं थोड़ी थोड़ी, है। थोड़ी, थोड़ी धूप खिली है थोड़े थोड़े साए हैं दर्द खुशी का भेष बनाकर हमसे मिलने आए हैं शेर देखें कि हर महफिल में सबसे ज़्यादा हम हँसते हैं लेकिन सुन हर महफ़िल में सबसे ज़्यादा हम हँसते हैं लेकिन सुन तन्हाई में रात रात भर हमने अश्क बहाये हैं और यह शेर देखें गजरे तू ने बीस सड़क पर फेंक दिए मेरे प्यार के गजरे तू ने बीस सड़क पर फेंक दिए तेरी यादों के अजगर को हम अब तक लिपटाए हैं मेरे प्यार के गजरे तू ने बीस सड़क पर फेंक दिए तेरी यादों के अजगर को हम अब तक निपटाए हैं और एक ठहरी खामोश झील में कंकर जैसे तेरे ख़त एक ठहरी खामोश झील में कंकर जैसे तेरे ख़त इन्हीं ख़तों ने बेमौसम के फिर तूफ़ान उठाए और शेर देखें कि मुझसे भी ज़्यादा घायल वह शख्स मिला मुझसे तब तो मुझसे भी ज्यादा घायल वह शख्स मिला मुझसे तब तो पहली बार किसी को मैंने अपने ज़ख्म दिखाए पहली बार किसी को मैंने अपने जख्म दिखाए हैं वो शेर देखें सिर्फ आसमां तकते तकते कितने मौसम बीत गए सिर्फ आसमां तकते तकते तक कितने मौसम तक बीत गए अब सावन का खत आया है हम कल ही मुरझाए सिर्फ आसमां तकते तक तकते तक कितने मौसम बीत गए अब सावन का खत आया है हम कल ही मुरझाए हैं और आखिरी शेर गजल का कि एक शेर के साथ जिगर में एक जख्म होना तय है एक शेर के साथ जिगर में एक जख्म होना तय है उसकी महफिल में कल हमने कितने शेर सुनाए हैं उसकी महफिल में कल हमने कितने शेर सुनाए हैं थोड़ी थोड़ी धूप खिली है थोड़े थोड़े साए हैं और दर्द खुशी का भेष बनाकर हमसे मिलने आए हैं दर्द खुशी का भेस बना हमसे मिलने आए वाह बहुत खूब एक और आखिरी मानकर चलते हैं बस्तियाँ जिनमें अमीरों को खुदा समझा गया बस्तियाँ जिनमें अमीरों को खुदा समझा गया क्यों गरीबों को वहां एक बद्दुआ समझा गया बस्तियाँ जिनमें अमीरों को खुदा समझा गया क्यों गरीबों को वहां एक बदुआ समझा गया और आबरू के मोल पर जो बांटता था रोटियां आबरू के मोल पर जो बाँटता था रोटियां बस वही भूखे शहर में देवता समझा गया आबरू के मोल पर जो बाँटता था रोटियां बस वही भूखे शहर में देवता समझा गया और ये से देखें कि सब उसूलों को कुचलकर कुर्सियों तक जो गया सब उसूलों को कुचलकर कुर्सियों तक जो गया इस सदी में बस उसी को रास्ता समझा गया सब उसूलों को कुचलकर कुर्सियों तक जो गया इस सदी में बस उसी को रास्ता समझा गया और ये शेर देखिए कि छोड़ कर सिक्के सुनहरे मैं बचा लाया ज़मीर छोड़कर सिक्के सुनहरे मैं बचा लाया ज़मीर लो मुझे अपने ही घर में सरफिरा समझा गया छोड़कर सिक्के सुनहरे मैं बचा लाया ज़मीर लो मुझे अपने ही घर में सरफरा समझा गया और एक शातिर मुल्क भर का सब मुनाफा खा गया एक शातिर मुल्क भर का सब मुनाफा खा गया क्या गजब है बस इसे एक हादसा समझा गया एक शातिर मुल्क भर का सब मुनाफा खा गया क्या गजब है बस इसे एक हादसा समझा गया और बह गई आसाइशें सब ये जो जनसंख्या वृद्धि है, इस पर एक शेर देखें आप कि बह गई आसाइशें सब जन्मदर की बाढ़ में बह गई आसाइशें सब जन्मदर की बाढ़ में और इन पैदाइशों को खुशनुमा समझा गया और गजल का आखिरी शेर देखें कि आदमी की जिंदगी है दर्द में डूबी गजल आदमी की जिंदगी है दर्द में डूबी गजल आंसुओं को इस गजल का काफिया समझा गया बस्तियां जिनमें अमीरों को खुदा समझा गया क्यों गरीबों को वहाँ एक बदुआ समझा गया क्यों गरीबों को वहाँ एक बदुआ समझा गया बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपने बहुत ही सुंदर सटीक रचना हमारे सामने रखा और मुझे लगता है कि जिस दृष्टिकोण से आपने इस संसार को देखा है शायद हम सभी भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते जिनको बया कर सके आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी रचना के साथ हमें जुड़ा और हमारे अंतर मन का हमारे वर्तमान समय को आपने हमारे साथ परिचय कराया और ये हालात हमसे मिलते जुलते हैं बहुत ही धन्यवाद चलिए प्रमोद जी एक और आखिरी रचना हमें सुनाइए जिससे हमारे मन पुलकित हो जाए और हमारे जीवन को एक नया मोड़ मिल जाए इस परिसर में बैठकर फिर से हम ब्रह्मा का जो मिशन है उसका जो लक्ष्य है परमात्मा का मार्ग उसी से जुड़ी हुई एक के कुछ शेर आपको सुनाता हूं हम तुम सबके सब बैरागी पर बैराग तलाश करें हम तुम सबके सब बैरागी पर बैराग तलाश करें बुझे हुए इन संत मेहनतों में कुछ आग तलाश करें सूरज कब से चढ़ आया है सारी बस्ती जाग गई सूरज कब से चढ़ आया है सारी बस्ती जाग गई मंदिर और मठों में चलकर हम भी जाग तलाश करें सूरज कब से चढ़ आया है सारी बस्ती जाग गई मंदिर और मठों में चलकर हम भी जाग तलाश करें फिर देखें कि सब कुछ हमने बाहर खोजा कुछ भी आखिर मिला नहीं सब कुछ हमने बाहर खोजा कुछ भी आखिर मिला नहीं अब अपने भीतर जाकर हम बस अनुराग तलाश करें अब अपने भीतर जाकर हम बस अनुराग तलाश करें और कबीर की फॉसफी पर एक शेर देखें इसमें संभल संभल कर सांसें खींची फूंक फूंक कर कदम रखे संभल संभल कर सांसें खींची फूंक फूंक कर कदम रखे चूनर लौटाने से पहले फिर भी दाग तलाश करें चूनर लौटाने से पहले फिर भी दाग तलाश करें और शेर देखिए कि तन के रंग पड़े सब फीके आंखें भी बेनूर हुईं तन के रंग पड़े सब फीके आंखें भी बेनूर हुईं अब जो भीतर बाहर रंग दे चल वो फाग तलाश करें और हम तुम सब के सब बैरागी पर बैराग तलाश करें और गज़ल का आखिरी शेर देखें पिया मिलें फिर संग न छूटे पिया मिलें फिर संग न छूटे प्रलय काल तक साथ रहें पिया मिले फिर संग न छूटे प्रलय काल तक साथ रहें काट चुके वैधव्य कई अब अमित सुहाग तलाश करें मुझे हुए इन संत महंतों में कुछ आग तलाश करें मुझे हुए इन संत महंतों में कुछ आग तलाश करें प्रमोद जी क्या कहो मैं आपके लिए बहुत मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन तारीफ में यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही सुंदर बात हमारे सामने रखी और वर्तमान समय में जो वैरागी की बात लोग करते हैं पूजा अर्चना करते हैं साधु संत महात्माएं भी अध्यात्मिक बातें सुनाते हैं लेकिन मूल बात जो सुनानी चाहिए था उन्हें वो नहीं सुना पा रहे लेकिन उन चीज़ों को आप यहाँ आकर ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय में कुछ ही दिनों में आपने इन सारी चीज़ों को जान लिया और उसको अपने शब्दों में अपनी रचनाओं के माध्यम से आपने सुनाया बहुत ही काबिल तारीफ है और मुझे लगता है कि सुनने वालों को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा कि वर्तमान समय में किस तरह का वैराग्य चाहिए और किस तरह की आराधना चाहिए ये बातें आपकी रचना से हमें आपने अवगत कराया बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप समय समय पर इस कार्यक्रम में सरगम में यूं ही जुड़े रहेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो